रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक चौहत्तरवा भाग मेजर जनरल इनायत हबीबुल्ला पुणे के पास खड़कवासला में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के पहले कमांडेंट थे हबीबुल्ला खुद एक शौकिया पुरातत्व वैज्ञानिक थे उन्होंने कोसम्बी को अकाडमी में एक पुरातत्व सोसाइटी यानी सोसाइटी स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। यहां पर ने जिज्ञासु छात्रों और शिक्षकों को लघु और लंब पाषाणों शिलाकाटों और अन्य प्राचीन अवशेषों को खोजने के लिए प्रेरित किया 1931 में कौसम्बी का विवाह नलिनी से हुआ। उनकी बड़ी बेटी माया की कैंसर से आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी छोटी बेटी मीरा पुणे की एक विख्यात समाज विज्ञानी है उन्नीस में कौस को पद जमिति सिखाने के लिए अतिथि प्राध्यापक के रूप में शिकागो आमंत्रित किया गया बाद में उन्हें स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में आमंत्रित किया गया जहां उनकी आइंस्टीन से लंबी चर्चा हुई कोसम्बी का द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास था मगर वे परंपरागत कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते थे जिन्हें वे आधिकारिक यानी ऑफिशियल मार्क्सिस्ट कहते थे आणविक ऊर्जा के खिलाफ होने के कारण बाबा और उनमें बिल्कुल नहीं बनी जब जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज प्रकाशित हुई तो कोसम्बी ने उसकी अत्यंत कठोर समीक्षा लिखी और भारतीय इतिहास को लेकर नेहरू की छिचली समझ को बेनकाब किया अपने स्वतंत्र विचारों के कारण सरकार और दोनों ने कोसंबी को दरकिनार कर दिया कोसंबी ने उन्नीस सौ में 26 वर्ष की आयु में पहला रामानुजन मेमोरियल पुरस्कार जीता और 1947 में उन्हें भाभा पुरस्कार मिला यह भारतीय राज्य की असंवेदना का ज्योतक है कि उसने देश के के सर्वोच्च कोटि इस बुद्धिजीवी को उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप कोई भी राजकीय सम्मान नहीं दिया 2007 में कौसबी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पुणे में प्रमुख बुद्धिजीवियों के व्याख्यानों की श्रृंखला का आयोजन किया गया भारत सरकार ने काफी विलंब के बाद कौसम्बी की याद में डाक टिकट जारी किया और पुणे विश्वविद्यालय में कौसम्बी चेयर की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया मात्र अठावन साल की अल्पायु में 29 जून 1966 को इस विलक्षण प्रतिभा का देहांत हुआ परंतु शताब्दियों बाद भी लोग कौसम्बे के बहुमुखी बौद्धिक योगदान को याद करेंगे